फरीद जैसे संत अपना नाम हर पद में समेट कर क्यों चलते इसका क्या राज है फरीद जैसे व्यक्तियों का कोई नाम नहीं इसलिए अपना नाम लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं तुम्हें संकोच है क्योंकि नाम के पीछे तुम्हारा अहंकार है जिसका अहंकार बिखर गया उसे अपना नाम और पराया नाम समान है वो अपने नाम से उतने ही दूर हो गया जितने किसी और के नाम से इसलिए तो कृष्ण कह सके गीता में सर्वधर्मानुपरित मामेकम शरणम ब्रज तू सब धर्मों को छोड़ अर्जुन मेरी शरण आ ये कोई अहंकारी ना कह सकता था अहंकारी चाहता यही है कि लोग सभी लोग उसकी शरण आ जाएं, लेकिन अहंकारी यह कह नहीं सकता क्योंकि अहंकारी भलीभांति जानता है ये तो अहंकार की घोषणा होगी ये वक्तव्य तो परम निरअहकारिता से ही आ सकता है जिसका कोई मैं भाव नहीं वही कह सकता है फरीद बार बार अपना नाम लेता है फरीदा जेतु अकल लतीफ फरीदा जातो खट्टन बेल फरीदा फरीदा फरीदा फरीद दोहराया चला जाता है एक तो कारण यह है कि फरीद मिट गया है दूसरा कारण फरीद किससे कहे किसका नाम लेके कहे फरीद तो मिट गया है तुम नहीं मिट गए हो अगर तुम्हारा नाम लेके कहे तो तुम्हें चोट लगेगी फरीदा जेतु अकल लतीफ फरीद अगर तू बड़ा अकलमंद है, अगर तुम्हारा नाम लेके कहे कि तुम अगर बड़े अकलमंद हो तो तुम्हें चोट लगेगी फरीद तुमसे कहता है नाम अपना लेता है देख फरीदा जूथिया शक्कर हो गई विस जरा होश से देख फरीद शक्कर विष हो गई जिसे सुख जाना था वो दुख हो गया अगर वो तुमसे सीधा सीधा कहे तो शायद तुम अपनी आत्मरक्षा में लग जाओ तुम शायद तर्क दो कि नहीं ऐसा नहीं तुम शायद प्रमाण इकट्ठे करो कि नहीं सक्कर शक्कर कौन कहता है जहर हो गई तुम अपनी नींद में अपने सपनों की रक्षा करोगे फरीद तुम्हें बीच में नहीं लेता कहता तुमसे नाम अपना लेता है जब फरीद अपने से कहता है कि फरीद अगर तू बड़ा अकलमान हो तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती तुम शांति से सुन लेते हो कि अपने नाम ले रहा अपने से कह रहा है कहता तुमसे तीसरे कारण फरीद जैसे व्यक्तियों के भीतर साक्षी का जन्म हो गया है वो अपने को अपने अतीत होने को अपने से दूर देखने लगे जब फरीद कहता है देख फरीदा जो थिया शक्कर हो गई विश तो यह कह रहा है ऐसाक्षी कह रहा है ये जो जाग गया भीतर वो कह रहा है अपने सोए हुए रूप से ये वर्तमान कह रहा है अपने अतीत से रोशनी कह रही है अंधकार से ज्ञान कह रहा है अंधेरे रास्तों से भटके हुए जीवन से कि देख फरीदा जिसको तूने अमृत समझा था वो बिस हो गया तुम्हारे भीतर भी कभी ऐसी घटना घटेगी तब समझ पाओगे जब तुम तुमसे ही अलग हो जाओगे स्वामी राम अपना नाम उपयोग करते थे अगर कोई गाली देता तो वो हंसते अपने पास के मित्रों से कहते आज राम को खूब गाली पड़ी नए नए अमेरिका गए तो उनका ढंग तो वही रहा किसी ने कहीं अपमान किया क्रोध किया लौट कर घर आए जिसके घर में ठहरे थे खूब हंसने लगे और कहा आज राम की बड़ी फजीयत हुई लोग बड़ा मजाक करने लगे केरुआ वस्त्र फकीर तब अमेरिका में नया नया था लोग कंकर पत्थर फेंकने लगे राम बड़ी मुश्किल में पड़े मैंने भी कहा भोगो अब तो वो जिसके घर ठहरे थे, थे उन्होंने कहा आप कह क्या रहे हो उसमें है किसके बाबत कर रहे हैं बात रामयानी कौन तो उन्होंने कहा ये राम जो सामने खड़ा दिखाई नहीं पड़ता जैसे तुम्हें दिखाई पड़ता ऐसे मुझे भी दिखाई पड़ता ये तुम्हारे ही सामने नहीं खड़ा है मेरे सामने भी खड़ा है हम खड़े देखते रहे हमने कहा वही जिस दिन तुम्हारे भीतर साक्षी जगेगा तुम भी कह सकोगे फरीदा जेतु अकल लतीफ अगर तू बड़ा अकलमंद है फरीद तो लक्षण देखा लक्षण ये है कि दूसरे में बुराई मत देख अपने ही गरिबा में झांक, ये अकलमान का लक्षण अगर दूसरे की बुराई देखता है ये तो बुद्धू का लक्षण है। फरीदा जातव खट्टन बेल फरीद जब तक जवानी थी ताकत थी समय था उसे तो तू व्यर्थ चीजों के कमाने में गमाया। अब जब सब चुग गया रिक्त हो गया तब तू परमात्मा की बात करने चला है जब देने को कुछ था तब तो तूने संसार के दरवाजे खटखटाए अब जब दिनों को कुछ भी नहीं बचा खाली हाथ भिखारी अब तू परमात्मा के द्वार खटखटाने चला है। ये साक्षी अपने अतीश से कह रहा है ये तीन कारण है जो कारण तुम सोचते हो वो बिल्कुल नहीं तुम सोचते हो अपना नाम हर पंथी में दोहराना अपने हस्ताक्षर हर जगह किए जाना ये तो बड़ा अहंकार है तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं तुमने अगर अपना नाम लिया होता हर लकीर में तो उसका कारण अहंकार होता तुम संकोच भी करते हर लकीर में ना लेते तुम जरा ढंग से लेते छिपा के लेते ऐसी हर लकीर देख फरीदा ऐसे शुरू ना होती तुम तरकीब से लेते तुम छिपा के लेते तुम कहते मैं तो चरणों की धूल हूँ और देखते दूसरे की तरफ कि वो कहे नहीं नहीं आप तो सम्राट हैं सिंहासन पे विराजमान हैं आपसे श्रेष्ठ कौन और तुम भीतर प्रसन्न होते कि तरकीब काम कर गई यही तो तुम सुनना चाहते थे इसलिए तुमने कहा था मैं तुम्हारे चरणों की धूल ताकि कोई तुम्हें सिर्फ रख ले क्योंकि तुम भली भांति समझ गए हो अहंकार की राजनीति अहंकार की राजनीति यह है कि अगर तुम अपने अहंकार की घोषणा करो तो दूसरे उसका खंडन करेंगे अगर तुम्हें चाहिए कि दूसरे तुम्हारा समर्थन करें तुम उसका खंडन करो इसलिए जिनको तुम विनम्र पाते हो वो विनम्र होंगे ऐसा जरूरी नहीं है अक्सर तो तुम्हारे विनम्र पुरुषों में सौ में निन्यानवे परम अहंकारी होते वो कहते मैं तो कुछ भी नहीं लेकिन उनकी आंखों में देखो वो कहते हैं मैं तो ना कुछ हूँ लेकिन जरा उनके सिर की अकड़ में देखो वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ लेकिन तुम गौर से देखो कह वो कुछ रहे हैं कर वो कुछ रहे हैं और कर रहे हैं कोशिश कि तुम उनके चरणों में गिर जाओ जब कोई आदमी तुमसे कहे कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ तुम उससे राजी हो जाना फिर देखना तुम कहना कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये तो मुझे पहले से ही पता था आप हैं ही चरणों की धूल तब उसके चेहरे पे देखना है तत्ण तुम पहचान लोगे कि विनम्रता से कही गई बात थी या अहंकार से वो आदमी नाराज हो जाएगा वो कहेगा समझा क्या है तुमने अपने आप को शिष्टाचार की भाषा भी नहीं समझते ये हमारा मतलब नहीं है कौन कहता है घम चरणों की धूल ये तो संस्कार बस कुलीन घर में हम पैदा हुए हैं इसलिए ऐसा कहते तुम्हें झुकना सिखाया गया है ताकि तुम दूसरों को झुका सको यह कूटनीति है फरी जैसे व्यक्तियों के जीवन में कोई कूटनीति राजनीति नहीं वो सीधे साफ हैं उन्हें जो ठीक लगता है वो कह रहे हैं और इतनी सरलता से कह रहे हैं वो सबूत है कि पीछे अहंकार नहीं हो सकता अन्य अहंकार तो हमेशा सजावट करता है छिपाता है क्योंकि अहंकार बली जानता है कि तुम्हारा ही थोड़ी अहंकार है सबका अहंकार है तुमने अगर ज्यादा घोषणा की तो दूसरे अहंकार को चोट लगने लगती है और दूसरे को चोट पहुंचाई तो वो तुम्हें दुगनी चोट से लौट आएगा इसलिए अहंकार कहता है दूसरे को फुसलाना चोट मत करना मक्खन लगाना प्रसन्न करना दूसरे को जब तुम दूसरे को प्रसन्न करोगे दूसरा तुम्हें प्रसन्न करेगा ई सीधी सी बात है सीधा गणित है फरीद जैसे लोग इन बातों की फिक्र नहीं करते उनके भीतर जो जाग गया है वह अब कोई अंधकार नहीं उन्होंने अपने को जाना है अब कोई अत्ता कोई अहंकार नहीं है और फिर तुमसे क्या कहें तुमसे बात करनी ही मुश्किल है तुमसे कहो कुछ तुम समझते कुछ हो इसलिए फरी जैसे लोग अपने से कहते हैं। ये पुराने संतों का एक ढंग था और बड़ा बहुमूल्य ढंग था कबीर भी यही करते हैं दादू भी यही करते हैं मीरा भी यही करती है बड़ा कारगर ढंग था अपने से कहते हैं तुम बहाने से सुन लेते हो तुम इतने जटिल हो इतने पागल हो कि तुमसे सीधा कहने में भी मुश्किल है तुमको अगर अंधा भी कहना हो अंधे तुम हो तो फरीद को अपने को ही अंधा कहना पड़ता है शायद उससे तुम्हें थोड़ी सी समझ आ जाए शायद इतने परुक्ष कही गई बात से तुम उद्विग्न ना हो लड़ने झगड़ने को खाड़ी ना हो जाओ क्योंकि तुम कहोगे फरीद अपने ही से कह रहा है लेकिन फरीद के नाम के बहाने उसने सारे संसार से कह दिया उन सब फरीदों से जो अभी भी सोए दूसरा प्रश्न फरीद और आप दोनों कहते हैं कि जीवन की जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसे ही प्रभु के प्रेम में लगा दो क्योंकि धर्म ही सार है सेष सब कुछ असार है इस संदर्भ में कुछ मित्र तो देश प्रेम की बात करते हैं पूछते हैं जब देश आपात और संगठ की स्थिति से गुजर रहा है तब भी क्या भगवान श्री के लिए भगवत भजन का एक तारा बजाया जाना उचित है और कोई संगीत ही नहीं बस एक तारा है भगवत भजन का और आपात की स्थिति आज नहीं है सदा से ऐसा कोई क्षण ही नहीं रहा मनुष्य के इतिहास में जब संकट ना हो अगर तुम संकटों को ही देखते रहो तो बुद्धों का पैदा होना बंद हो जाए बुद्ध के समय में संकट नहीं था बहुत संकट था राजनीतिक तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि बुद्ध घर छोड़ के गए ही इसलिए कि बुद्ध के राज्य में और पड़ोसी राज्य में संघर्ष था कहीं झंझट में ना उतरना पड़े इसलिए वो चुपचाप घर से निकल गए राजनीतिज्ञों की व्याख्या बुद्ध की यही राजनीतिक महावीर के संबंध में भी यही कहते हैं कि वो घर छोड़ा उनने धर्म के लिए नहीं राज्य मिल गया उनके बड़े भाई को वो छोटे भाई थे राज्य मिल नहीं सकता था यही दंस उन्होंने घर छोड़ दिया राजनीतिक की अपनी व्याख्याएं व्याख्या वो हर चीज में राजनीति खोजता है ये छोटे भाई की दुखी अवस्था कि मुझे तो मिलना नहीं राज्य क्या सार है राज्य में मिलता तो सार होता जब मिले नहीं तो सार नहीं था अंगूर खट्टे समझ के महावीर घर छोड़कर चले गए बुद्ध को लगा कि तो बड़ा उपद्रव होने का है झंझट होगा झगड़ा होगा युद्ध होगा कायर रहे होंगे घबरा गए होंगे छोड़ के भाग गए संकट कब नहीं था जीसस के समय में संकट न था यहूदी गुलाम थे रोमन राज्य था उचित तो यह हुआ था कि जीसस भी देश प्रेमियों में सम्मिलित हो गए होते भजन का एक तारा फेंक दिया होता और राजनीति की बंदूक उठा ली होती छाती छेदने लगते हृदय के गीत गाने बंद कर दिए होते तो तुम्हें एक सैनिक और मिल जाता एक पागल और मिल जाता लेकिन पागलों की तुम्हें वैसी ही क्या कमी है इस एक पागल से और कुछ तुम्हारी संख्या ना बढ़ जाती लेकिन जीसस अपना एक तारा बजाते रहे बुद्ध अपना एक तारा बजाते रहे मीरा के समय में संकट न था मुसलमान मुल्क पे छाए थे कब्जा उन्होंने कर लिया था हिंदू धर्म संकट में था और मीरा भगवत भजन के गीत गाती नाचती रही देशद्रोही मालूम पड़ते हैं ये सब लोग जब भी जब भी संकट तभी अपना भजन गाते तुलसीदास भी क्या बैठे खाक रामायण लिखते रहे ये कोई वक्त रामायण लिखने का था उठा लेते छोरा और कून पड़ते देश प्रेम में मर जाते तुम थोड़ा सोचो संकट कब नहीं था आदमी जैसा है संकट सदा रहेगा ही ऐसे आदमी का संकट ही बना रहेगा ऐसा आदमी संकट के बाहर हो नहीं सकता अगर इस संकट को देखकर ही कोई चलता रहे तो, तो फिर इस संकट के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं इस संकट के बाहर जाने का उपाय उस एक तारे की धुन को सुन लेना है तुम्हारी भीड़ तुम्हारे बाजार के पास ही कोई एक तारा बजाए चला जाता है वो संकट के बाहर है मैं तुमसे कहता हूं मैं संकट के बाहर हूं आपात स्थिति के बाहर हूं तुम मुझे हथकड़ियों में बांध के कालकोटी में डाल दो तो भी मैं तुम्हारी हथकड़ियों के बाहर हूं तुम तो मेरी गर्दन को काट दो तो भी मैं तुम्हारी हत्या के बाहर हूं तुमने अगर मेरे एक तारे को सुना तुम भी बाहर हो जाओगे उस इतारे की धुन को सुन के चल पड़ना ही बाहर हो जाने का उपाय है। अगर तुमने कहा कि पहले संकट को निपटा लेने दो पहले आपात स्थिति को टल जाने दो पहले सारी दुनिया ठीक हो जाए फिर हम भी चाहते हैं बजाएं ये गीत और नाचें और मीरा की तरह और चैतन्य की तरह प्रसन्न हो पर ठहरो अभी बहुत सी चीजें उलझी इनको सुलझा लेने दो क्या तुम सोचते हो ऐसी कोई घड़ी आएगी जिस दिन तुम सुलझा पाओगे क्या सुलझाना तुम्हारे हाथ के भीतर है? तुम उलझे ही उलझे मर जाओगे तुम सोच लो उलझे ही उलझे मर जाना हो उलझे ही उलझे मर जाओ लेकिन इस भ्रांति में मत रहो कि तुम सुलझा के किसी दिन फिर उस इक तारे को सुनोगे जो परमात्मा का है तो तुम गलती में हो तो ये कभी भी ना होगा जिसे जाना है बाहर उसे आज जाना होगा आज के अतिरिक्त और कहीं मार्ग नहीं इस क्षण उसे जागना होगा क्योंकि क्षण क्षण हाथ से बीते चले जाते हैं फरीद कह रहा है फरीदा जातऊ खट्टन बेल जब युवा था शक्ति भरी थी तब तूने मिट्टी में गमा दी। देख फरीदा सक्कर और जिस जिस को तूने सुख समझा था वो देख फरीदा सब दुख हो गया इसके पहले ऐसा रुदन का क्षण आए जाग जाओ निश्चित ही मैं एक तारा बजा रहा हूं एक तारा है वो क्योंकि उसमें एक ही स्वर है उसमें सिर्फ परमात्मा का स्वर इतनी बातें सब कहता हूं इतनी बातें थोड़ी कहता हूं एक ही बात कहता हूं इतनी बातों में एक ही बात कही जा रही है एक तारा है उसमें सात स्वर भी नहीं वो इंद्रधनुष की तरह सात रंगों वाला नहीं जहां इंद्र धनुष के सातों रंग मिलकर एक ही प्रकाश बन जाता है इंद्रधनुष के सात रंगों में खंडित हो गई है एक ही प्रकाश की धारा भौतिकी से पूछो तो भौतिक शास्त्र कहता है प्रकाश का रंग तो श्वेत है शुद्धतम श्वेत है फिर जब प्रकाश पानी की बूंद से गुजरता है तो सात हिस्सों में टूट जाता है इसलिए इंद्रधनुष बन जाता है हवा में लटके हुए पानी के कण सूरज की गुजरती किरण रंग, सात रंगों में टूट जाती है छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में समझाने के लिए एक गोल वर्तुलाकार जैसे कि चरखे का चाक होता है ऐसा चाक होता है उसमें सात रंग बने होते हैं उस चाक को जोर से घुमाओ घुमाते जाओ धीर धीरे धीरे सात रंग खो जाते हैं शुभ्र रंग प्रकट हो जाता है एक प्रकट हो जाता है सात स्वर है वे उस परमात्मा के एक ओंकार नाद के ही सात खंड सात दिन है। वह उस परमात्मा की अखंड अनंतता के ही साथ रूप है एक तारा ही है मैं एक ही आवाज़ एक ही ओंकार की आवाज़ को कहे चला जाता हूँ बहुत रूप देता हूँ उसे बहुत रंग देता हूँ बहुत वस्त्र पहनाता हूँ लेकिन जब भी तुम भीतर झाँकोगे तुम एक ही आवाज पाओगे और मैं मानता हूँ कि वही एक उपाय है जिससे तुम आपात की स्थिति के बाहर जाओगे अन्यथा मनुष्य के जगत का कारबार तो सदा ही संकट में है कभी एक उपद्रव है कभी दूसरा उपद्रव है कभी तीसरा उपद्रव है इतने उपद्रवी हैं तुम सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसा हो सकता है कि उपद्रव न होगा हो तुम्हें इस अवस्था की चिंता न करके स्वयं को बाहर कर लेना होगा और मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम बाहर हो गए तो जगत का एक बड़ा बहुमूल्य हिस्सा बाहर हुआ तुम भीतर थे तब तुम ना कुछ थे भीड़ के हिस्से थे सोए हुए लोगों का एक अंग थे जब तुम बाहर हुए तो तुम जागरण का हिस्सा हुए तुम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट गट गए और तुम्हारे जागरण की छाया दूसरों पर पड़ेगी एक जागा हुआ आदमी हजारों को जगा सकता है लाखों को जगा सकता है तुमने भी अगर एक तारा उठा लिया और लोगों को जगाने लगे तो शायद कुछ और लोग आपात की स्थिति के बाहर आ जाएं। तो दो उपाय हैं एक तो यह है कि पहले सारा संकट मिट जाए दुनिया में समाजवाद आ जाए समता हो जाए सारे लोग सुखी हो जाएं, कोई बीमारी ना रहे कोई भूखा ना रहे कोई युद्ध ना रहे सारा रामराज्य हो जाए तब तुम परमात्मा का एक तारा उठाओगे तब मैं सोचता हूं तुम्हें अनंत काल तक प्रतीक्षा करनी होगी फिर भी आश्वासन नहीं दे सकता कि तब भी तुम उठा पाओगे दूसरा रास्ता है कि तुम अभी बाहर हो जाओ तुम गीत गाना शुरू कर दो शायद तुम्हारे गीत को सुनकर और सोए हुए लोग भी कुछ जाग जाए बाहर आ जाए नहीं मेरी कोई उत्सुकता देश प्रेम आपात स्थिति और इस तरह की बातों में नहीं मेरी उत्सुकता तुम में मेरी उत्सुकता व्यक्ति में और मैं जानता हूं कि सिर्फ व्यक्ति बदला जा सकता है और कोई बदला नहीं जा सकता कितनी क्रांतियां हो गई और सब व्यर्थ गई फिर भी तुम होश में नहीं आते हर क्रांति ने लोगों को यही कहा कि बस इस क्रांति के बाद स्वर्ग आ जाएगा क्रांति आ गई स्वर्ग तो बिल्कुल ना आया और बड़ा नर्क आ गया कितनी स्वतंत्रताएं मिल गईं लोगों को और हर बार यही कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद सब ठीक हो जाए स्वतंत्रता के बाद लोगों ने पाया ये तो हम और बड़े गड्ढे में गिर गए कितने सुधार हो गए सब सुधारवादी मानते थे कि बस इसके बाद स्वर्ग है। इसके बाद कोई और बस्ती नहीं हो बात सुलझाने को लेकिन चीजें उलझती ही चली गई इतिहास सुलझ नहीं रहा है उलझ रहा है भीड़ सुलझने की तरफ नहीं है उलझने की तरफ है हर उलझाव नए उलझाव पैदा कर देता है और जिसको तुम सुलझाव कहते हो वो भी सुलझाओ सिद्ध नहीं होता वो भी उलझाओ सिद्ध होता है जागने की जरूरत है जागना एकमात्र सुलझाव है तुम्हारा सुलझाव एकमात्र सुलझाव है तुम सुलझ जाओ तो शायद तुम संक्रामक हो जाओ जैसे बीमारी लगती है वैसे स्वास्थ्य भी लगता है जैसे मूर्छा लगती है वैसे होश भी लगता है तुमने कभी ख्याल किया एक आदमी जमाई लेने लगे दूसरे लोग जमाई लेने लगते नींद पकड़ती एक आदमी खांस दे दूसरे आदमी के गले में खुजलाहट शुरू हो जाती एक आदमी लघु संका को चला जाए बाकी भी चले आदमी में संक्रामक घटनाएं घटती तुम में से एक एक तारे को सुन ले और बाहर आ जाए दूसरे भी सुनने लगेंगे तुम्हें बाहर आता देखकर उनके लिए भी एक द्वार खुलता है कौन जाने और अगर तुम्हारे जीवन में आनंद की घटना घटी और वर्षा हुई अमृत की तो लोग कितने ही सोए हों इतने नहीं सोए कि जब किसी को आनंद घटे तो उन्हें दिखाई ना पड़े जब कोई नाचने लगे तो उन्हें उसके घुंघर सुनाई न पड़े जब किसी के कंठ से गीत उठे तो उनकी नींद में भी कुछ स्वर लहरियां पहुंच जाती ना मैं तो अपना एकतारा तारा बजाया जाऊंगा और उन थोड़े से लोगों के लिए ही मेरी चेष्टा है जो जागने को उत्सुक हैं। भीड़ के लिए मेरी कोई उत्सुकता नहीं